विवेक चुड़ावणे पांच सौ पच्चीस तक हो गया 24 तक हो गया उपदेश पूरा हो गया उसका उपसंहार करते हैं मानस यहां पर गुरु गुरुमुक्षे उपदेश हो रहा है शिष्य के लिए एक शिष्य है कृतार्थ हो चुका है आत्मज्ञान हो चुका है जिसको ऐसा शिष्य है छोटा शिष्य नहीं आत्माकार जा चुका है जीवन मुक्ति अवस्था की अनुभूति कर रहा है शरीर दृष्टि भी है आत्मा दृष्टि भी है उसके पास ऐसी स्थिति है शरीर को बिल्कुल मिख्या मानकर बैठा हुआ है शरीर आदि में मुख्या को दिया चुकी है उसकी स्वप्न के पदार्थ के समान शरीर आदि को देख रहा है ऐसे शिष्य को उपदेश किया देखो तुम्हारे लिए यही होगा उस स्थिति में पहुंचने के बाद उसकी दृष्टि में विषय नहीं रहते केवल आत्मज्ञान है उसी की धारा है ये आत्मज्ञान ही विषय रूप से दिख रहे हैं ज्ञान किंतु विषय भी दिख रहे उसके दृष्टि में ज्ञान ही ज्ञान होता है ये सारा ब्रह्म जगत सारा जगत ब्रह्म ही है ऐसा करके किया अध्यात्म दृष्टि से देखो सारा जगत ब्रह्म ही मिलेगा भौतिक दृष्टि से देखने पर तो आपको जगत मिलेगा देखने की दृष्टि अलग अलग है अगर इसको भौतिक दृष्टि से देखेंगे विषय देखेंगे आपको वास्तविक अध्यात्म दृष्टि से देखने पर जगत में मिलना केवल आत्मा ही आत्मा है ऐसा करके शांत हो जाओ अभी आपाधापी बंद करो विषयों के साथ सभी अवस्थाओं में शांत होकर बैठो क्योंकि देखो जो आंख वाले व्यक्ति होंगे जिनके पास आंख होगा उनका एक ही विषय होता है क्या होता है रूप। अन्य विषय नहीं होता ठीक इसी प्रकार विवेक रूप आंख जिसके पास होंगे उनका एक ही विषय होगा कौन तो ब्रह्म जगत उनका विषय नहीं विवेक रूपी आंख है जैसे लोग में जनसामान्य के पास आंख है उसका विषय एक ही है आंख वाले का क्या विषय है रूप रूप देखने के लिए आंख है ठीक इसी प्रकार जिसके पास विवेक दृष्टि होगी उसके पास विषय एक ही होगा क्या होगा ब्रह्म वही विषय होता है अन्य बुद्धि के बिहार स्थान जो क्रीड़ा स्थान है उससे क्या लेना देना वो तो बुद्धि का विषय है बुद्धिमान का विषय जो विवेकी का विषय तो ब्रह्म होता है तो जो बाह्य विषय तो है तो बुद्धि का विषय है पिछले वहां न जाए बाह्य विषय में दूसरे के विषय में क्यों जाना अपना विषय आत्मा है आत्मा चिंतन करे अपना स्वरूप चिंतन करे बाह्य विषय अपना नहीं है किसका है बुद्धि का है बुद्धि का खेलने का स्थान है ऐसा कहा था और भी कहा कि देखो वो परानंद रसानुभूति जिसको हो गई परमात्मा परमात्मानंद रस रस्क, रस की अनुभूति जिसको हो रही है उसको त्याग करके कौन ये फोर्ग इसमें घूमेगा कौन विद्वान उसमें आनंदित होगा विषय में जैसे पूर्णिमा की चंद्र होने पर तो आनंद देने वाले चंद्र होने पर वो तो प्राप्त है जब तो फिर तो ये तो जो फोटो तो के चंद्र को क्यों दर्शन करेगा वो तो फोटो के चंद्र का दर्शन तो उसके अभाव में करना है ऐसे ही मानी ब्रह्म प्राप्ति होने पर जगत की इच्छा क्यों करेगा ये कहना चाहते आगे बोला देखो ये जो असत पदार्थ बाह्य विषय है ना इनके चिंतन करने से कुछ भी लाभ होना नहीं दे मतलब अपना समय खराब बर्बाद करना और कुछ नहीं होता असत पदार्थ के अनुभव जानने से कितने को जानोगे एक विषय जानने बाद दूसरा खड़ा हो जाता है उस दादा भी अज्ञान रह गया वो भी जानो फिर तीसरा न जाने कितने विषय हैं जानना संभव नहीं है असत पदार्थ जो बाह्य विषय हैं इनके अनुभव के द्वारा न किंचित अस्तित्व कोई तृप्ति नाम की चीज में संतोष नहीं आता जितने को जानोगे और भी जानने की इच्छा होती है विषय एक रूप थोड़ी है पांच किंतु अनंत रूप है, आनंद है प्रकार अनंत है इनके तो असत पदार्थ के अनुभव के द्वारा कोई कृप्ति होनी संभव नहीं है बस मैंने सब जान लिया अब हो गया ऐसा नहीं होता अबे अभी तो वो रह गया वो जानते जानते फिर अरे वो रह गया ऐसे चलता है कृप्ति नहीं और दुख की हानि मैंने दुखा अभाव भी नहीं होता और दुख मिलता जाता है जितने जानकारी ज्यादा उतना दुख है मैंने विषयों की ज्यादा जानकारी दुख के लिए है विषयों की जानकारी जिसके पास ज्यादा होगी वो दुखी होगा सत्य घटना एक बताऊं दक्षिणामूर्ति मठ की घटना काशी की एक महात्मा थे बिचारे अपने शाम सुबह को नित्य कर्म करते बैठे थे जो हुआ अमंडलेश्वर जी ने कुठारी बना दिया उनको कुठारी कोठारी पद, पद दिया पद देने से साथ में काम भी आया पर मिला कुठारी का तो एक दिन गर्मी के दिन है काशी की लूट प्रसिद्ध है गर्मी के दिन कोई शेठ जी आए और बोल दिया हमारा आज कल हमारा भंडारा होना है कोठारी जी को बोल दिया और शेठ जी तो पैसा ही देंगे ना और तो कुछ नहीं करेंगे और कोठारी जी को वहां से सब्जी लाना और वहां से चावल आटा लाना वहां से घी लाना वहां से तेल लाना गर्मी के दिन महात्मा बागी महात्मा जो पद में नहीं है शाम छोटे महात्मा वो तो खाए पिए तो जो कोठारी जी थे परेशान साइकिल में कभी जा रहे हैं उधर सब्जी मंडी में दो तो कल बंडारा करना डेढ़ बी पैसा दे रहे हैं अभी दिन में अब लाना है कभी कुछ कभी कुछ तो जोड़े जैसा भी सामान जोड़े परेशान हो गए तो महात्मा छोटे महात्मा बेचारा खा पी के पड़े थे तो पंखे के नीचे जाओ वहां जाके बैठ गए को नहीं जी तो कोठारी जी कहने लगे और महात्मा से महाराज लोग कहते हैं ज्ञान मुक्ति का कारण है किंतु तो ज्ञान बंधन का कारण महात्मा लोग समझे लो नहीं क्या बात है बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ये बंधन का कारण है क्या मुक्ति का कारण नहीं है बोले कैसे तो वो मुझे गिरी का कुछ अभ्यास था ज्ञान था <laughs> आप लोगों को ज्ञान नहीं था आप लोग आराम से पैदे मुक्त हो गए और मैंने मैं विषय का ज्ञान बंधन का कारण है सफाई बात है जितने विषय ज्यादा जानकारी वो व्यक्ति ज्यादा परेशान विषय का ज्ञान जिसके पास कम होगा वो व्यक्ति सुखी होगा त्पर्य होता। जितनी जानकारी भौतिक विषय में जिसके पास वो उतना ज्यादा परेशान है विषय का ज्ञान बंधन के कारण है दुखा भाव ने दुख देने वाला है जितने ज्ञान होगा उतने दुख देने वाला है ऐसा ज्ञान है विषयों का ज्ञान इसलिए विषयों की तरफ ज्यादा जानकारी न ले अपने शरीर ये बतलाया आगे तुम तो परमात्मा के रसानुभूति से तृप्त होकर के सुखपूर्वक रहो आत्मनिष्ठा में रहो ऐसा करके उपदेश दिया आगे। स्वयं उपदेशान स्वानंदमुंजान कालम नयते महामतिर यश महामति उसका संबोधन हे महामते हे बड़े बुद्धिमान शिष्य को गुरु जी बोल रहे हे महामते हे बुद्धिमान बहुत बुद्धिमान तुम हो शिष्य को कह महामते स्वम एवं सर्वथा प्रश्यन अपने को ही देखो हमेशा अब ये देखना बंद करो स्वम एवं सर्वथा प्रश्यन सभी प्रकार से अपने ही दर्शन करना मैंने अपने अनुभव में रहना ये दर्शन है अपना ख्याल में रहो स्वम एव सर्वथा पश्चन मन माना स्वम अद्वयम अपने को ऐसा मानना क्या मानना अद्वय मानना लौकिक अनेक घेर नहीं हूँ मैं अद्वय आत्मा हूँ ऐसा मानते हुए अपने को ही देखो दुनियादारी देखते देखते अनेक जन्म गए कुछ ने आत्माया अपने को देखो अपने को अद्वय मान्यता अद्वय की मान्यता बनाते हुए मैं अद्वैय आत्मा हूँ मेरे सिवा कुछ भी नहीं है ऐसी मान्यता बनाते हुए अपने को ही देखो देखो मैंने विवेक से देखना ये कोई चपसू से देखना तो बनेगा नहीं है विवेक से अपने को देखो और स्वानंदम अनुभुंजाना कालम नगे महामते अपने ही आनंद का उपभोग करो विषय आनंद का भोग बहुत हो गया अनेक जन्मों से अनेक दोनों में विषय का भोग करते रहे तृप्ति बन जितना मिले और और और चला जैसे अग्नि में आहुति डालना जैसा होता है विषय जितना जिसके पास आएगा संदोष नहीं होता फिर और बोलता है फिर वो मिल जाए तो फिर और तो स्वानंदम अनुभुंजाना अपने ही जो आनंद है उसका उपभोग करो आत्मसुख की उपभोग करते हो कालम नजा काल बिताओ तुम अभी जीवन मुक्ति अवस्था में हो विजय कैबल्य को प्राप्त हो जाओ आगे जा काल नया मन ले जब काल बिताओ समय काटो इससे विषय चिंतन से नहीं अपने को ही देखते हुए और अद्वै भाव से अपने को मानते हुए और अपना ही आनंद का उपभोग करते हुए समय बिताओ कालम नया नया लोटकार काल बिताओ अखंड पुर प्रकलन तद्दयानंदमया सदा शाति परा मृत्यवस्वनमे विकनम प्रकल्पन यानंदमयात्म सदा शांति पर भजस्वनम देखो तुम्हारा स्वरूप अखंड ज्ञान स्वरूप है अखंड मैंने कभी खंडित ज्ञान नहीं एक रस ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुतिगुति तुम ज्ञान स्वरूप अखंड ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसमें निर्विकल्प है आत्मा कोई आकार प्रकार वाला नहीं आत्मा सविशेष नहीं विशेष है निर्विकल्प है ये शरीर जो है ना विकल्प है अलग अलग ढंग से भाषने वाले जो विकल्प बोलते हैं। आत्मा निर्विकल्प है निराकार है उस आत्मा तुम्हारा स्वरूप जो है अखंड ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसमें निर्विकल्प में ये सारा संसार कल्पिक सारा संसार संसार नाम की कुछ चीज है इन्हें है आत्मा किन्तु तो दृष्टि बनी हुई है संसार जैसे रज्जु होती है दृष्टि बनती है सर्प सर को होता नहीं वास्तव में न होता हुआ परेशान करता दृष्टि बन गई मान्यता बन जाती है मान्यता बन कर पर परेशानी का जाता वैसे सारा संसार उस आत्मा में विकल्पित है कल्पना मात्र है संसार नाम भी चीज नहीं अगर संसार वास्तव में हो सभी अवस्था में मिलना चाहिए सुसूपि में संसार मिलता है क्या समाधि में तो कहां की क्या है फिर वो कभी होता कभी नहीं होता वे है अगर होता हर अवस्था में मिलना चाहिए सुषुप्ति अवस्था में भी मिलना चाहिए संसार नहीं मिलता तो अखंड बोधात्मनी निर्विकल्प जो अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा जो निर्विकल्प आत्मा है निर्विशेष आत्मा उसमें ये कल्पित है संसार विकल्पन कैसे कल्पना तथे व्योमनी पुरह प्रकल्पन ये दृष्टान्त दिया जैसे आकाश में नगर की कल्पना करते आकाश खोखलापना उसमें नगर की कल्पना जैसी होती हो सकता है नगर की नहीं कंतु तो कल्पना होती है आकाश में जब मेघ आते हैं ना बादल आते हैं बादल आते हैं तो तो कहीं सफेद पना कम मैंने जहां पर जलकण कम होगा सफेद सफेद लगेगा जहां जलकण ज्यादा होगा काला काला लगेगा बादल ऐसा हो जाता है घनीभूत होता है जहां वहां काला दिखता है और जहां जलकण कम है वो सफेद दिखता है वो जो काला काला वाला इधर से उधर हवा के बेग से चलते हैं तो घर जैसा लगता है शहर जैसा ऐसा ऐसा देखते रहेंगे तो कई वहां चिड़िया भी दिखेगा, घोड़ा भी दिखेगा, हाथी दिखेगा ऐसे ऐसे भाषने लग जाएंगे आपको तो उसको कहते हैं गंधर्व नगर वास्तव में है कि नहीं वो नगर वहां किंतु बास का है ऐसा बादल में जब चलता हुआ बादल में देखें हावा के देख से इधर उधर हो रहे वो बादल किंतु वहां आपके एक शहर की कल्पना हो जाती है जैसे जैसे आप गहरी दृष्टि से देखते जाएंगे पूजा आप खेती भी दिखने लग जाएगी दरवाजे भी दिखने लग जाएगा हाँ। दो मंडला मकान भी दिखेगा सब होता है दिखता तो है क्योंकि होता ही नहीं होता वहां आकाश में क्या होना जैसे आकाश में नगर की कल्पना होती है ठीक इसी प्रकार इस आत्मा में जगत की कल्पना न होते हुए कल्पना हो रही है जगत आई नहीं जगत की सत्ता यदि वास्तविक हो तो सुसुप्ति समाधि आदि अवस्था में भी जगत भाषना चाहिए जगत भाषता में वो स्थान ये सारा खेल जागृत और स्वप्न का है जगत की सत्ता यही दिखाई पड़ती है जागृत और स्वप्न में माने मन जब तक है जगत ऐसी तो होता है सुश्रुति आदि में मन नहीं है तो जगत भी नहीं है जब जगत जब होता है जगत के अनुभूति जिस काल में होता है उस काल में क्या होता है अनुभूति के समय में दुखी होता है और जगत के अभाव जिस काल में होता है सुश्रुति में दुखी होता है कि सुखी होता है सुखी होता है, है। साफ बात है कहते वहां शांति मिलती है शिवसुक्ति आदि में अखंड बोधात्म ने निर्विकल्पे जो अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा है मेरी निर्विकल्प आत्मा उसमें विकल्पनम ये सारा विकल्प मात्र है मानी कल्पना मात्र है ये विशेष कल्पना व्योमनी पुनः प्रकल्पनम जैसे आकाश में नगर की कल्पना होती है जिस प्रकार व्योग माने आकाश उसके सप्तमी व्योमनी आकाश में जैसे नगर की कल्पना होती है न होते हुए है नहीं वो नगर वहां वैसे यहां भी जगत नाम की चीज है ही नहीं आत्मा में कल्पित हो रहा है ऐसा इसी प्रकार समझना जगत को कल्पित समझ करके कल्पित समझ जाएंगे तो फिर हाई तोबा नहीं मचाए, मचाएगा मन में शांति आएगी तो कुछ के लिए हाई तोबा नहीं करेगा सत्यत्व तो बुद्धि परेशान कर रही है जगत में सत्यत्व तो बुद्धि हो रही है इसलिए परेशानी हो रही है मिथ्या बुद्धि आ जाए कुछ नहीं दिवार है तद्वयानंद मयात्मना सदा तुम उस आनंद आत्मरूप से निरंतर रहो अद्वय आनंद आत्मरूप में रह कर क्या करना सदा शांतिम परम यत्या परम शांति को प्राप्त करता छोटी मोटी शांति नहीं परम शांति परम शांतिम यत्या प्राप्त ऋण गतो धातु यत्या बनाया लब लगाकर परम शांति को वहीं जाने पर परम शांति होगी दृष्टांत के लिए क्या है सुसुक्ति सुसुप्ति में यद्यपि शुद्ध आत्मा में पहुंचता नहीं देती अज्ञान विषय से फिर भी शांति मिलती है जब जागृत स्वप्न में विषयाकार वृद्धि बनती है शांति नहीं मिलती अगर आपको शांति चाहिए तो उस आत्मा में पहुंचो अपने आप में पहुंचो पराम शांति नियत मौनम भजस्व फिर उसके बाद मौन का सेवन करो सेवा यहां भजस्व लोट लगा मौन का सेवन करना मौन क्या चीज है लोग कहेंगे इसको बंद रह देंगे ये लिखते रहेंगे और सुई सुई करेंगे वो मौन में ऐसे को मौन नहीं वो तो बना होती है कुछ नहीं है ये नहीं चला तो ये चलाए आपने वो दिखा रहे हैं दूसरे को यहां से नहीं किया तो यहां से कर रहे हैं कैसे एक आंख जिसका नहीं होता है दूसरे आंख से देखता है ठीक इसी प्रकार मुख बंद किया हाथ से लिखना शुरू कर दिया इसलिए एक और परेशानी हो गई वो मौन नहीं होता वास्तविक मौन, मौन क्या है यहां बताएंगे मौन क्या है अखंड गोध आत्मा जो निर्विकल्प आत्मा में जगत की कल्पना समझना जगत कल्पित है कैसे कल्पित जैसे आकाश में नगर कल्पना होती है ठीक इसी प्रकार जगत आत्मा में कल्पित है तद अद्वयानंदमयात्मना उस अद्वय आनंदमया जो आत्मा है उस आत्म रूप से सदा शांतिम परम एत्य परम शांति को प्राप्त करना अगर आत्मभाव में बैठ पाओगे वहां दुख का नाम निशान रहेगा परम शांति मिलेगी दृष्टांत है वो कौन क्या है इसके लिए सुसुप्ति में शांति मिलती है यद्यपि वहां पर केवल आत्मा में नहीं है अज्ञान विशिष्ट आत्मा में है फिर भी शांति है तो सूखी में कोई कष्ट नहीं रोना रोना नहीं है तुम्हें तो पराम शांति परम शांति को प्राप्त करके मौनम भजस्व उस परम शांति के प्राप्ति के पश्चात मौन हो जाओ चुप हो जाओ वहां से विकलित नहीं होना आओगे तो फिर तो मार, मार खाओगे यहां जगत मौनम भजस्व मौन की सेवन करो मौन क्या है मुख कोठों को बंद कर देना यही मौन है दोनों कोठ बंद कर देंगे आजकल का मौन ऐसा चलता है और खूब लिखेंगे वो मौन में वो तो एक इंद्रिय के अभाव में दूसरे इंद्रिय से काम करना हुआ यही हुआ ना मौन में बताया मौन क्या है देखियो एक चुप होकर के बैठ जाना सारे संस्कार के अभाव अवस्था को मौन कहा जाता है शास्त्रीय मौन ऐसा मौन किसी के करने की को कोई इच्छा ही नहीं विषय संबंधी इच्छा ही कोई इच्छा ही सारे संस्कारों का अभाव है हाँ, कोई चाहिए नाम की कोई चीज नहीं है बिल्कुल शांत तो किसका नाम मौन होता है मौन उसका नाम है ठीक कहते हैं आगे मौन के है बताते हैं तूषणिम अवस्था परमोपशांति बुद्धेर सदकल्प विकल्प हेतु ब्रह्मात्मना ब्रह्म विदो महात्मनो नंद सुखम निरंतर पूलिमस्था परशा बुद्धिरसत्क विकलहेतो ब्रह्मात्मना ब्रह्म विदो महात्म यनंद सुसुखम निरंतर कहे बुद्धेर असद कल्प विकल्प है तो ये जो तो जगत की कल्पना कौन करता है वास्तव में देखा जाए तब ये बुद्धि करती है जब बुद्धि के स्तर पर हमारा जीवन होता है तो जगत होता है बुद्धि के स्तर से ऊपर हमारा जीवन जब होगा सुसुप्ति में बुद्धि के स्तर में जीवन हमारा नहीं है बुद्धि से ऊपर के स्तर में जीवन है तो जगत की कल्पना होती कि नहीं होती वहां ये जगत कल्पना के कारण बुद्धि है जब तक बुद्धि के डायरे में रहोगे तब तक जगत रहेगा से रहे। अगर आपको जगत से डर लगता है तो बुद्धि के डायरे से ऊपर जाना होगा आपको तो डायरे से ऊपर होना होगा जैसे सुसुप्ति एक दृष्टांत के लिए है और बुद्धि नहीं होती तो जगत भी गई है माना अंधकरण नहीं है जगत नहीं है जागरूक स्वप्न में बुद्धि बैठी हुई है तो जगत होता है जगत कल्पना का कारण बुद्धि है यही कह रहे हैं बुद्धेर असतकल्प विकल्प हेतु मिथ्या ये जो मिथ्या है ना असत के समान है ये जगत बंदा पुत्र के समान ऐसा जो असत्य के समान जो विकल्प है अमु गय अमु गय अमु गय करके जो दिखना है विकल्प का जो हेतु है बुद्धि माने जगत भाषने के लिए बुद्धि कारण है जब तक बुद्धि के दायरे में हमारा जीवन होता है तब तक जगत होता है बुद्धि के दायरे में हमारा जीवन तब तक होता है जाकर स्वप्न में जागृत स्वे जगत वास्ता है क्यों बुद्धि है वह काम का अंधग्रहण काम कर रहा है सीढ़ी सुषुप्त में जाते हैं जगत गायब है क्यों केको गायब हो गया वहां बुद्धि गायब हो गई जगत गायब हो गया ये असत जो विकल्प हैं असत कल्प विकल्प का हेतु जो बुद्धि है इस बुद्धि को चुप हो जाना ये है मौन बुद्धि चुप हो जाए तुष्टिम ये बुद्धि का तुष्टिम अवस्था चुप होने का नाम बुद्धि कहीं ये चाहिए वो चाहिए ऐसा करो ऐसा करो कुछ बोले नहीं जिसका उसको कहते मोन उसका नाम है मोन तुष्णि अवस्था परमोश किसके तुष्लिम अवस्था बुद्धि के तुष्लिम अवस्था चुप होना है माने चांचल्य बना मिट गया बुद्धि में चुप होकर बैठ गया जैसे सुशुद्धि में बुद्धि कोई काम नहीं करती है ये लाओ वो लाओ ऐसा करो ये मेरा है ये तेरा है क्यों नहीं बोलती हुआ ऐसी अवस्था में आपको हमेशा रहना है वहां से भी थोड़ा ऊपर होना है तो तृतीय अवस्था है सुसुप्ति वहां अज्ञान विशिष्ट अवस्था है अज्ञान विन हो के भी आप ही आप हो वो अवस्था है आत्मा स्वरूप बुद्धि से बहुत ऊपर हो जाते हैं बुद्धि से ऊपर होने पर क्या बुद्धि को जो तो तुष्णिंग होना चुप होना अवस्था परमोप शांति उसी को परम उपशांति कहते हैं जब तक बुद्धि काम कर रही है लोग बोलते हैं मैं बड़े बुद्धिमान हूं वो ज्यादा परेशान होता है इसको ऐसा फंसा दो इसको ऐसा कर दो कुतर का करता रहेगा बुद्धि का काम यही करेगा क्या करेगा यही करेगा तो, तो बुद्धि जो असतकल्प विकल्प है तो बुद्धेर तुष्लिम अवस्था जो मिथ्या वस्तु जो विकल्प है उसके उस मिथ्या वस्तु के निमित्त बनी हुई बुद्धि बुद्धि है तो जगत है बुद्धि नहीं तो जगत नहीं है बुद्धि होने पर जगत देखा कब देखा जागृत ने देखा स्वप्न में देखा और बुद्धि नहीं है तो जगत ने एक देखा सुसुद्ध ने देखा अनुरेक लगाए तब सत्य सक्वे, तब सत्म तद भावी तद अभाव माने जब तक हम अंतकरण के घेरे में रहते हैं हमारा जीवन होता है बुद्धि का प्रयोग जब तक करते हैं तब तक जगत होता है जब तो बुद्धि जो ऊपर की अवस्था में हम हो जाते हैं तो जगत में होता वो भी देखा कहाँ देखा सुषुप्ति में देखा दोनों के लिए दृष्टांत मिल जाता है यह स्थिति है तो ये जो असत मान असतकल्प मिथ्या मिथ्या विकल्प का कारण बुद्धि है ने ब्रह्म है और बता रहे भैंस और गाय बकरी ऊंट गरा इत्यादि बोल रहे कौन बोल रहे बुद्धि बोल रही है जैसे होती है रज्जू और बुद्धि क्या बोल देती है सर्प <led मौल रहे है। sharp> बोल देती सर्प बोल देती है, <sharp> है मान्यता बना देती है और उसके बाद भाई परेशान दुख का कारण बन गया वो भयने सर्प बुद्धि ने कहा हमारी बुद्धि ने कहे थे निश्चय कर दिया सर्प है और सर्प हो कहने के बाद क्या हुआ मान्यता बनते ही वहां बाद में क्या मिलता है रज्जू मिलती है ये स्थिति हो जाती है तो बुद्धि जो असत मिथ्या विकल्प का हेतु तो बुद्धि के जो कुम अवस्था है चुप होना बुद्धि को चुप होना चांचल्यपना समाप्त हो जाना बुद्धि का ये परमा परमा उपशांति कहते है परम शांति यही है यही अवस्था इसके लिए दृष्टान्त हमारे पास मिल चुका है हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं कहा क्या मिला शांति की अवस्था हमें मिली है कहाँ मिली सुश्री का अनुभव किया बुद्धि काम नहीं करते तो शांत होता है और बुद्धि काम करे तो परेशान होता है, है। ये कहा ब्रह्मात्मना ब्रह्म विदो महात्मनो जो ब्रह्मवेटता महात्मा होते हैं ब्रह्म रूप से रहते हैं किस रूप से रहते हैं शरीर रूप से नहीं रहते हैं उनकी मान्यता ब्रह्म में है जैसे जनसाधारण की मान्यता मैं मनुष्य हूं यह मान्यता बनाई है उनकी मान्यता ब्रह्म में होती है ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो ब्रह्मविदा महात्मा ब्रह्मात्मना ब्रह्मरूप से रहते हैं इसलिए यत्र आनंद सुखम निरंतरा जिस स्थान में वो बैठे होते हैं ब्रह्म जितना लोग बैठे होते हैं बैठते हैं वो ब्रह्म में मैंने ब्रह्म के ऊपर जाकर बैठना नहीं मनोवृत्ति को ऐसा बना देगा कोई बैठना है मैं हाड़ मांस का पुतला नहीं हूँ सच्ची का आनंद आत्मा हूँ इसमें उनका अभ्यास ऐसा होता है इसलिए यत्र आनंद सुगम निरंतर जहां पर द्वैत नहीं है अकेला है तो आत्माकार वृत्ति में बैठने के बाद में द्वैत का नाम नहीं मिलेगा द्वैत शरीराकार वृत्ति में जब तक है तब तक, तक है। अगर आत्माकार वृत्ति में पहुंचा कोई उसको द्वैत का गंधा नहीं मिलेगा बताइए यत्र मैंने जहां अद्वैत आनंद सुखम अद्वैत जो तो आनंद सुख वहां जहां बरस रहा है निरंतर सुखी सुख है वहां कोई दुख नहीं होता है अगर आत्मा में कोई बैठ सके वहां दुख का नाम निशान नहीं दृष्टान्त है क्या है सुसुखी जैसे सुस्रुष्खी में किसी को कष्ट नहीं होता क्यों शरीर को त्याग करके आत्मा में बैठा हुआ है ये तो प्रतिदिन के अभ्यास है अनुभव है वहां दुख नहीं होता वहाँ आनंद सुख मिलता है तो जगने के बाद एक बोलता है मैं आराम से सोया आराम माने क्या मिला सुख मिला आराम बोलो सुख बोलो एक ही चीज है आराम करो मैं सुख प्राप्त करो आराम शब्द सुख शब्द पर तो यत्र आनंद सुखम निरंतरम निरंतर वहाँ अद्वय आनंद सुख है तो वहां बैठो शरीर में बुद्धि को छोड़ दो ये कहना चाह आगे नास्ति नास्ति परम परम सिन विज्ञात आत्मस्वरूप ये न जान लिया अपना स्वरूप जिसने जिस व्यक्ति ने अपना स्वरूप को पहचान लिया ऐसे व्यक्ति विज्ञात आत्मस्वरूप ये नज्ञात आत्मस्वरूप तस्ती विज्ञात आत्मस्वरूप से जिस व्यक्ति ने अपना स्वरूप को पहचान लिया उस व्यक्ति को और दूसरा स्वानंद रसपाई स्वानंद रूपी रस को पान करने का जिसका स्वभाव बन गया स्व स्व स्व संबंधी सुख विषय सुख श्वा ने स्वानंद रसदाई जो व्यक्ति है वो भी सच है जिसने आत्मतत्व को पहचान लिया है ज्ञात हो गया आत्मतत्व जिसको और स्वानंद रसपाई न अपने आनंद रस के पान करने वाला बाहर के विषय आनंद रस पान करने वाला नहीं स्वानंद रस्पान करने वाला माने अपने आप में तृप्त रहने वाला हो गया ऐसा व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को क्या होगा निर्वासनात् मौनात परम सुखकृत उत्तमम नास्तिक निर्वासनारूपी जो मौन है संस्कार रहित हो जा कोई भी संस्कार संस्कार होने पर ना धक्का देने लग जाता है पहले विषयों को भोगा है उसका संस्कार है अंतकरण में आज बाहर का विषय आपको खींचता नहीं है तो भीतर वाला विषय धक्का देता है ये तो उद्बोधक बनता है केवल पहले विषयों को भोगा हुआ है उसका स्वाद यहां भीतर है वह स्वाद धक्का देता है इंद्रियों और इंद्रिय परवश होकर के विषय भी जाती है इंद्रियों का भी दोष नहीं है दोष भीतर है पूर्व में विषय भोगा हुआ है उसका संस्कार है उस संस्कार को नाश करना रूपी मौन वो संस्कार कोई भी हमारे पास रहने न दे वो संस्कार का नाश किससे होगा जिसको संचित कर्म करके कहा जाता है आत्मज्ञान से होगा या ब्रह्माकार वृत्ति में बैठो विषय का संस्कार आपको धक्का नहीं देगा विषय इतर भी नहीं ले जाएगा तो निर्वासनात् मौनात वासना रहित जो मौन कोई संस्कार नहीं जहां ऐसा जो मौन है उसी का नाम मौन है जिन संस्कार शून्य अवस्था में बैठ जाए कोई संस्कार न हो भीतर तो मन में उथला पुथली भाव नहीं हो उथल पुथल नहीं होगा विषय की तरफ मन नहीं जाएगा संस्कार के कारण जाता है एक शराबी को मना करने पर भी धरती में जाता क्यों शराब पी चुका है स्वाद है उसके पास मना करने में भी पहुंचेगा ऐसा होता है तो यहां हमारी स्थिति में क्या होता है कोई विषय तो हमने अभी भोगा हुआ है जैसे सुबह हमने भोजन बनाया बढ़िया भोजन बना के खाया स्वाद मिल गया अब शाम में वो सुबह का भोजन संस्कार रूप में बैठा वो धक्का देगा शाम को ऐसे ही भोजन बना बनेगा भीतर से बोलेगा सुबह का जो स्वाद है वो धक्का देगा ये तो आज का विषय हो गया कुछ अनेक जन्म हमने लिया है पूर्व जन्मों के संस्कार भी धक्का देता है इसी जन्म का संस्कार होना कोई जरूरी नहीं है कोई विषय ऐसे हमारे में हमारे सामने है जो हमने भोगा ही नहीं है इस जन्म उसके पीछे भी मन दौड़ता है मांग होती है तो क्यों हुआ कभी पहले का संस्कार पूर्वजन्म का संस्कार है वो संस्कार आज सामने वाला पदार्थ जो भी होगा वो उद्बोधक बन जाता है तो धक्का दे देता है मन को और मन विचलित तो हो गया तो इंद्रिय विचलित तो होगी इंद्रिय विचलित होने पर विषयों में पहुंचेगी ये स्थिति है तो नास्तिक निर्वासनात्मना परम सुपुत्र जो तम निर्वासनारूपी जो मन है संस्कार रहित हो जाना मन में संस्कार का अभाव करना संस्कार का आधार मैंने संचित कर्म जिसको बोलते हैं हुए संस्कार है पहले किया हुआ कर्मों का संस्कार तो उसका नाश कैसे होगा आत्मज्ञान से आत्माकार वृत्ति में बैठना ही मौन होता मौन शब्द का फिल्म होता आत्माकार वृत्ति में बैठ गया तो पूर्व संस्कार आपको दबोच नहीं पाएंगे दबोचना मैंने संस्कार दबोचता है तो मन को धक्का देता है मन धक्का मन में धक्का लगने से इंद्रियों में धक्का होती है तो विश्व में पहुंच जाता है व्यक्ति शुरू में धक्का मन को देना है संस्कारों ने ब्रह्माकार वृत्ति में बैठो, तो मन में कोई धक्का ही नहीं लगा मन में धक्का नहीं लगा तो विषयों से आप सुरक्षित रहेंगे, तो यही इसी का नाम मौन होता है मौन ईषी का नाम है मैंने ब्रह्माकार वृत्ति में रहा ये मौन होता है मुख्य मौन यह है आगे गच्छंतिष्ठं उपविशं क्षयानो बान्नधापिवा यते क्षया वशेति विद्वान आत्मराम सदा मुनि जय जय विद्वान आत्मराम सदा मुनि गच्छंतिष्ठं उपविशं क्षयानो बान्नधापिवा यते क्षया वशेति विद्वान आत्मराम सदा मुनि जय जय विद्वान आत्मराम सदा मुनि देखो आत्मज्ञान हो गया है अभी शरीर जीवित है जीवन मुक्ति अवस्था के व्यक्ति है वो कैगल्य मुक्ति अभी नहीं है जीवन मुक्ति नहीं माने आत्मज्ञान हो गया शरीर चल रहा है ऐसी स्थिति में को कैसे बर्ताव करे उस व्यक्ति का बर्ताव कैसा होना चाहिए आत्मज्ञानी जो बोलते हैं उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए अभी शरीर पाप नहीं हुआ है आत्मज्ञान हो चुका है ऐसे व्यक्ति के लिए उपदेश ऐसा गच्छन चलता हुआ आपका मन में अनेक काम करने की शक्ति है मन बहुत बड़ा शक्तिशाली आप प्रयोग नहीं करते आप दुरुपयोग कराते हैं अलग बात है सदुपयोग कराएं बहुत कुछ कर सकता है हारमोनियम बजाने वाले बेटी बजाते भी हैं और गाना गाते भी हैं एक साथ उसको पता है गाना में क्या बोल रहा हूँ पता है अंगुली का चल रही पता है कि नहीं है इसका मतलब मन कितने काम कर रहा दो, दो जगह काम कर रहा हूँ एक साथ में इधर स्वर्ग के तरफ भी ध्यान होता है अपने गीत के तरफ भी ध्यान होता है तभी तो होगा मैं तो गाना कहें और हारमोनियम कहे तब तो गया काम खत्म मन एक काल में एक ही काम करता है इस बात में ठीक है भिक्षा करना जाओ गच्छन जाते हुए किन्तु तो उसे आत्मा को भूलना तुम्हारा तो मन कर सकता है वो चिंतन ये दोनों कर सकता है एक मुख्य रूप से चिंतन होगा बाकी गौण रूप में चिंतन होगा चिंतन चलता है एक ही काल में कई चिंतन बना सकता है ऐसी शक्तिशाली है मन किंतु तो गलत ये कर रखा है विषय चिंतन के लिए तो अनेक रूप करके मन को बंटवारा करके विषय चिंतन तो चला रहे हैं लोग किंतु तो एक को भूल जाते हैं वो तो चिंतन नहीं करते कौन चिंतन यह गलती हो रही है वेदांत शास्त्र ही नहीं बोलता कि बिल्कुल चलो ही नहीं फिर नहीं आंख में कान में लकड़ी डाल दो नाथ में भी सुंघना न पड़े ऐसा करो ऐसा नहीं बोलता व्यापार जब तक जीवन है चलेगा व्यापार चलाते हुए किन्तु उसको एक होते गच्छन पिष्ठन, जाते हुए तुम्हें कहीं जाना होगा मंदिर में जाना होगा रिक्शा के लिए जाना होगा कोई कार्य होगा और पिष्ठन माने खड़े होते हुए बैठे हुए होते, तो। और उपविषण माने बैठे हुआ ना तिष्ठन का अर्थ खड़ा होना और उपविषण माने बैठे हुए शत्रंत है शत्रु लगाकर बोला चलते हुए खड़े होते हुए बैठे हुए सयान मन सोते हुए आत्मचिंतन तुम हमेशा कर सकते हैं नहीं कि मेरे समय नहीं है बहुत बड़ा एक लोगों का शिकायत है क्या करू चाहता है तो मैं चाहता हूं समय ही नहीं है तो बिल्कुल पागल बना है बदमाशी है समय क्यों नहीं वो काम करते हुए भी होता है करना चाहो होता है जिस काम को तुम्हें लगा दिया वो काम करते हुए भी आत्मचिंतन कर सकते हो नहीं करना नहीं कर सकते हो क्योंकि मन में बड़ी शक्ति है कई चिंतन एक काल में करता है मन ऐसा शक्ति है बाकी विषय चिंतन करते समय तो सब होता है अनेक रूप बना देंगे मन का और सभी चिंतन करने को तैयार है हैं आप एक के लिए कह देंगे नमाग खराब और खुद कहते दक्षम तिष्ठ चलते हुए खड़े होते हुए उपविषण माने बैठे हुए सयाना मैंने सोते हुए भी हो सकता है आत्मचिंतन अपना चिंतन सोते समय भी होगा इतना सरल पूजा है यह देवताओं के लिए तो सोते सोते पूजा करेंगे तो देवता आएंगे नहीं हाँ उठना पड़ेगा पूर्वादि दिशा का मुख करना पड़ेगा स्नान आदि होकर करना पड़ेगा उसके लिए तो आप तैयार हैं करने के लिए और यहाँ आराम से सोते सोते भी होता है जो काम उसके लिए परेशानी हो रही है बताओ सयाना वाह अन्यथा विवाह अथवा इससे विपरीत कुछ हो उससे भी अन्यथा विवाह अथवा अन्य प्रकार से कैसा भी हो उल्टी ड्रिंक लेते भी हो सकता है शीला लेते भी हो सकता है शीर्षासन काल में भी हो सकता है यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं ऐसी है ऐसी चीज है देवताओं की पूजा करते समय कई देवता आए और लम्बा पैर करके बैठे आप देवता आएंगे ना उस श्राप दे जाएंगे क्योंकि तो यहाँ तो कभी भी हो सकता है किसी भी समय हो सकता है आधेरे में भी हो सकता है रात्रि बारह बजे भी हो सकता है और यहाँ कोई खर्च के नाम में ना, ना गंगा जल की जरूरत है ना दीपक जलाने की जरूरत है देवताओं के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा वो तो तैयार कर रहे हैं आप किन्तु यहाँ नहीं गच्छन तिर्सन उपविशन चलते हुए खड़े होते हुए बैठे हुए शयान मन सोते हुए वा अन्यथा भी अन्य प्रकार भी किसी तरह किसी भी हर अवस्था में कभी भी हो यथे वशै विद्वान आत्माराम सदा मुनि जो मुनि माने मननशील व्यक्ति को मुनि बोलते हैं जो चिंतनशील व्यक्ति होगा वो मुनि होता है वह यथे अपने इच्छा के अनुकूल होकर ग्रह आत्माराम जो व्यक्ति है आत्माराम माने आत्मा में ही जिसको आराम मिलता हो उसको आत्माराम आराम माने सुख आत्मा सुख लेने वाला व्यक्ति इस तरह से रहेगा महाराज मैं आत्मचिंतन करना चाहता हूं आज के बाद आत्मचिंतन करूंगा उसके लिए किस दिशा में मुख करना होगा देखिये पूर्वादि दिशा का नियम है कर्मकांड में हाँ जो पूर्व दिशा में मुख करके संध्या करनी होगी अगर दक्षिण दिशा में मुख कर दिया तो संध्या का फल नहीं मिलेगा पूर्व दिशा में करना पड़ेगा आसन अमुक आसन में बैठ करके जब करना होगा आसन का यम नियम आदि का बहुत सारे नियम कार्यों के लिए प्रतउपवास आदि जो भी करते हैं बहुत कुछ नियम होते हैं क्या तो आत्मचिंतन में क्या गया तो कुछ भी नहीं आया कोई नियम का नाम नहीं है चाहे लेटे लेटे करो चाहे खड़े खड़े करो चलते चलते करो मसान में कर लो रात में करो दिन में करो सायंकाल करो प्रातकाल करो कोई नियम का नाम नहीं है इतना सरल और कोई साधन की कोई जरूरत नहीं न गंगा चाहिए न चंदन चाहिए न अक्षत चाहिए पुष्प चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए किंतु जहां चाहिए उसके लिए तो करना कुछ करते हैं जो परिजानी का घर है देवताओं के पूजाओं में हाँ पूर्वादि का नियम है वहां पूर्व को खोकर के ही करना पड़ेगा नहीं तो देवता नाराज हो गया आएगा ही नहीं उसके लिए तैयार हैं किंतु यहां कोई दिग्देश काल आदि का नियम है संध्या है संध्या काल में करना होगा अन्य काल में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कोई भी कर्म देश और काल की अपेक्षा रखता है सभी देश में कर्म नहीं होगा सत्यनारायण की कथा करनी है तो मसान में जाकर के वो सत्यनारायण कथा होगी कि नहीं होगी नहीं पवित्र जगह भी जरूरत है ढूंढना पड़ेगा पवित्र भूमि कहाँ है वहां कर्मित्रेगी देश की अपेक्षा रखते हैं कर्म और काल की भी अपेक्षा रखते हैं जैसे ग्रहण के समय में सत्यनारायण की कथा नहीं होगी काल की अपेक्षा है अच्छी तिथि चाहिए उसके लिए द्वादशी हो नवमी हो पूर्णिमाशी हो ऐसी तिथि की, की अपेक्षा रखती है कौन सत्यनारायण की कथा देश और काल की अपेक्षा रखते हैं कर्म सभी देश में कर्म नहीं होता अपवित्र स्थान में कर्म होता और अपना स्वरूप चिंतन तो कहीं भी मसान में भी हो सकता है यहां तक शौच करते करते भी अपना स्वरूप चिंतन हो सकता है चाहे तो अरे कोई देश काल की कोई नियम नहीं है अपने स्वरूप चिंतन इतनी सरल पूजा है और फल इतना बड़ा है अपने को जानेगा तो आवागमन से छुटकारा पाना फल इतना बड़ा और काम इतना सरल अंधा आदमी भी कर सकता है अपना चिंतन देवताओं की पूजा करने के लिए तो आंख चाहिए हाथ चाहिए पैर चाहिए तो पैर के बिना मंदिर के परिक्रमा करनी पड़ेगी खाली पूजा करके चल देंगे तो देवता रुट जाएगा परिक्रमा करने के लिए पैर चाहिए चंदन लगाना पड़ेगा पुष्प चढ़ाना पड़ेगा हाथ की जरूरत है वहां है और कहाँ लगाना है चंदन देखना पड़ेगा कहीं पैर में न लग जाए सिर पर लगाने के लिए आंख की भी जरूरत है कर्मकांड में बहुत कुछ की जरूरत है और कुछ करते करते कुछ गुनगुनाना भी पड़ता है मंत्र बोलना पड़ेगा मुख्य भी जरूरत है वहां चंद आत्मचिंतन के लिए, के लिए ना मुख की जरूरत न कान की न हाथ की न पैर की किसी की जरूरत है और कोई देश का नियम नहीं किसी भी देश में आप बैठ जाए मसान में बैठिए तब भी आत्मचिंदन हो सकता है खुली बात यही नहीं कि स्नान करने के पहले देव पूजन नहीं होगा और अपने पूजा के लिए स्नान के पहले भी हो सकता है वहां अपवित्र के नाम ही नहीं है इतनी सरल पूजा और इतना बड़ा फल मोक्ष फल फिर भी विस्तार की बात है कि कुछ चाहते हैं यही कहते हैं आगे क्ष संधतत्व महात्मस्वेदनेपेक्षा लक्षपेक्षा प्रतिबद्धवृत्ते सं तत्व महात्मस्ती स्वेदन एक नियमापेक्षा दे नदार लाना अस्थि में जोड़ना नास्ती हो जाएगा नहीं है बिल्कुल नहीं है क्या नहीं है देश काल आसन दिग्मादि अपेक्षा अस्ती किसको प्रतिबद्ध वृत्ति जिसकी वृत्तियां प्रतिबद्धित हो गई बाह्य वृत्ति नहीं है जिसकी अंतर्मुखी वृत्ति हो गई जिस व्यक्ति की आत्मचिंतन में लग गया जो व्यक्ति उसमें कोई देश का नियम है किसी भी देश में कर सकते आत्मचिंतन किसी भगवान के देवताओं की पूजा करना हो तो मंदिर में ही पूजा करना पड़ेगा मसान में पूजा करेंगे तो देवता रुठ जाएगा उनका और भूतों की पूजा करना हो तो मंदिर में नहीं होगा कहां करना पड़ेगा देश की अपेक्षाएं जैसे देवता उस ढंग व्यवस्था से पूजा करनी पड़ती है किंतु तो आत्मचिंतन में कोई देश की है अपेक्षा नहीं किसी भी देश में करो माने शुद्ध भूमि हो चाहे अशुद्ध भूमि हो कहीं भी हो सकता है ऐसे सरल साधन आई है तो लोगों ने हवा मचा दिया ये कठिन है कठिन है कठिन और काल देवता के पूजा आदि के लिए विशेष समय होता है पर्व विशेष होता है हमेशा नहीं होता काल की अपेक्षा रखता है पूजा रखिए काल की अपेक्षा किंतु आत्मा के चिंतन में कोई काल की अपेक्षा नहीं प्रात काल करो सायकाल करो मध्यान्ह में करो रात्रि के 12 बजे करो 2 बजे करो जब आपको फुर्सत हो तब कर लो इतना सरल आत्मचिंतन के लिए ऐसा चीज तो अपने चिंतन करने के लिए कोई काल आदि की देश की अपेक्षा नहीं और आसन तत्त मंत्र जब करने के लिए अमुक करने के लिए आसन की आसन बांधना पड़ेगा का आसन भी करना पड़ेगा फर्मासन सिद्धासन तभी फल मिलेगा धैर्य नहीं मिलेगा शरीर को परेशान भी करना पड़ता है वहां आसन बांध के घंटे घंटे तक एक आसन में रहना वाला किंतु यहां वो भी जरूरत नहीं आप उल्टा ले तो सीधा ले तो जैसा चाहो वैसे करो अपने चिंतन में कोई आसन की अपेक्षा नहीं कोई जरूरत कहीं किसी भी स्थिति में हो सकता है और देख दिशाओं का जैसे कर्म करते अमुख देवता के कर्म करते समय में जैसे देवताओं के कर्म में पूर्वाभिमुख होना पड़ेगा और पितरों को तर्पण देते समय में दक्षिण मुख होना पड़ता है अलग अलग मुख करना पड़ता है घूमते रहना पड़ता है वहाँ कभी इधर करो कभी उधर करो तुम यहाँ कुछ भी नहीं चाहे दक्षिण दिशा में मुख करो चाहे पश्चिम करो चाहे उत्तर करो कहीं भी कर लो ऐसा है दिशा की अपेक्षा नहीं यहाँ देश की अपेक्षा नहीं काल की अपेक्षा नहीं और लक्ष्य की भी अपेक्षा नहीं प्रत्येक देवता की पूजा करते हैं हाँ यम यम नियम जो होते हैं खान पान आदि ये नहीं खाना चाहिए अमुक आज एकादशी ना अमुक नहीं खाना चाहिए एकादशी को व्रत करने वाले को अमुक चीज नहीं खाना पूर्णिमाशी को व्रत करने वाले अमुक चीज नहीं खाना इसको यम नियम आदि कोई या कुछ भी नहीं और लक्ष्य की भी नहीं कई भी पूजा करते हैं व्यक्ति से लक्ष्य होता है स्वर्ग प्राप्ति अमृत प्राप्ति अमृत प्राप्ति ऐसा नहीं या कुछ प्राप्ति नहीं अपना स्वरूप है पहले से प्राप्त है बाकी क्या प्राप्त करना लक्ष्य आदि की अपेक्षा न गहते हैं प्रतिबद्ध वृत्ति है उस व्यक्ति जिसके चित्त वृत्ति आत्मरूप में बध गई है जिसके अंतग्रह आत्माकार वृत्ति में बैठा विषयाकार वृत्ति नहीं बना रहा जिसका अंतगत ऐसे जो व्यक्ति के लिए कोई देश काल आसन दिशा यम आदि लक्ष्य आदि का कोई भी कानून का नाम नहीं होता उसका कोई कानून नहीं उसका क्यों समसिद्ध तत्व से महात्मा नास्ती बोल दिया so, समसिद्ध तत्व है सम्यक सिद्ध तत्व जैसे तत्व परमात्मा सिद्ध हो गया प्राप्त तो हो गया जिसको आत्मभाव में पहुंचा है जो व्यक्ति उसके लिए और किसी <laughs> उसकी बात है ये मत सोचना कि कोई नियम नहीं है बोला है विवेक चौड़ामी में हमारे लिए हाँ विवेक चौड़ामी में नियम कानून खत्म किया है कि मान ऐसा करके लेना चाह रहा है। नहीं लेना अगर शरीर भाव से ऊपर भाव है उसकी बात है जब तक शरीर भाव ने सारे ये ये नियम के पीढ़ी में पड़ना पड़ेगा अगर नहीं चाहते आप इन नियमों से मुक्त होना चाहते हैं शरीर भाव से ऊपर हो जाइए अभी नियम छोड़ दिए पहुंचना पड़ेगा वहां तब छोड़ना पहले छोड़ नहीं सकते पहले छोड़ नहीं पाएंगे तब तक करना ही पड़ेगा शरीर भाव से ऊपर की स्थिति में हो जाए फिर नियम का मतलब ही नहीं आपको तो ही कहा संसिद्ध तत्व से महात्मा नकार पूर्व नाश थी ये सारी चीज नहीं है उसके लिए क्यों कहते हैं अपने जानने में क्या नियम आदि की अपेक्षा होगी दूसरे को जानने के लिए होता है सारा नियम कानून आदि शोभेदने तो का नियमादि अपेक्षा अपने ही जानना है किसको जानना है स्वयं को पहचानने के लिए क्या यार पूर्वाधि दिशा की जरूरत जरूर जरूर। है नियम कानून की जरूरत नहीं अन्य देवताओं की पूजाओं में है ऐसा काम जब तक आपके द्वैत बुद्धि है देवता की पूजा करते रहो तब तक वो तो नियम कानून सब करना पड़ेगा जिस दिन आप शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हो अपने आप में पहुंचो नियम कानून के घेरे में जिस तरह की गुंडे पति भी करा था कोई विधि को निषेध है वहाँ विधि निषेध काम नहीं करता शरीर भाव में जब तक होगा तब तक तो विधि है आए चलना पड़ेगा कहने मा रहा फिर भी कुछ नियम तो होना चाहिए जैसे देवताओं के पूजा में नियम होते हैं काम होते हैं ऐसा मुख होना ऐसा आसन लगाना ऐसा करना और देवता की तरफ पैर करने से भी नहीं होगा अब यहाँ वस्तु स्थिति क्या है आत्मा जिसके चिंतन करना वो व्यापक तत्व है और वो पैर कहाँ करेगी दसों दिशाओं में उसका अभाव कहीं नहीं है कहाँ करना उसको कहीं भी पैर हो कहीं भी शीर हो उल्टा हो सीधा हो कभी नहीं हो सकता है ठीक तो कोई कहेगा नहीं वहां भी नियम तो कुछ होना चाहिए नहीं तो आत्मज्ञान कैसे होगा तुम्हें तो तो घट होता है क्या होता है अजम घटा ये ज्ञान होता है उसको ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ा पूर्व मुख होने पर घट ज्ञान हुआ या उत्तर मुख होने पर हुआ विषय की तरफ मुख हो गया काम हो गया वैसे ही यहाँ भी आत्मा की तरफ मुख करो हो गया काम ये पूर्वाधिमुख की कोई जरूरत ही नहीं आसनादिंग घट क्यों जानने के लिए आपके पास आंख है और सामने घट है पदमासन होने पर घट ज्ञान होगा या पूर्मासन होने पर घट ज्ञान होगा खड़े खरे में भी हो सकता है खड़े खड़े भी हो सकता है ज्ञान के लिए नियम कानून नहीं ये जितने भी कर्म और उपासना के लिए नियम कानून जितने भी हैं ये दृष्टांत तो दे रहे हैं घटो नियम क्वन्वपेक्षते बिना प्रमाण सुष्टुत्व यति पदार्थधे घटोयमित विज्ञात नियम क्वन्वपेक्षते बिना प्रमाण सुष्टुत्व यती पदार्थी अयम घटा ये जानने के लिए क्या जरूरत है बताओ सामने घड़ा होगा जानना है अयम घटा ये घड़ा है ऐसा ज्ञान के लिए क्या जरूरत है प्रमाण की जरूरत है ठीक ठीक प्रमाण चाहिए आंख आपकी सही होनी चाहिए घर जानने के लिए चक्षु प्रमाण होगा वहां कहते प्रमाण सुष्टुत्वम बिना सही प्रमाण के बिना वस्तु ज्ञान के लिए एक ही कारण होगा प्रमाण की जरूरत कैसा प्रमाण सुष्टु प्रमाण सही प्रमाण चाहिए उसके बिना यती पदार्थ जिस प्रमाण के होने पर पदार्थ का ज्ञान होना है सति, इसमें प्रमाणे सति जिस प्रमाण के होने पर पदार्थ भी पदार्थ का ज्ञान होता है वो ठीक ठीक होना चाहिए प्रमाण कभी कभी आक्षय देखा जाता है घटाई बोलते हैं कभी कभी के टुकड़े को आंख से ही देख करके रजत बोल देते हैं वहां आपके आंख बिगड़ गया तो सुप्रमाण नहीं हुआ इसलिए गलत व्यवहार होता है आयम घटा जब ज्ञान होगा वहां पर आंख सही है ज्ञान हो जाएगा और आपके प्रमाण में कहीं गड़बड़ी हो गई तो दुष्ट कहीं का कहीं पहुंच जाओगे माने वस्तु को जानने के लिए एक ही चीज की जरूरत तो है सुष्टु प्रमाण क्या चाहिए ठीक ठीक प्रमाण तो आत्मा को जानने के लिए कौन सा प्रमाण काम करेगा शब्द प्रमाण शब्द से जानना है शब्द भी सारे शब्द ने लौकिक शब्द से आत्मा नहीं मिलेगा किसे मिलेगा उपनिषद में उपनिष्दी तो ऐसे शब्द शब्द प्रमाण से ज्ञान है तो वो प्रमाण में कोई दोष आएगी नहीं तत्व तो मसीन है भेद है वहां कोई दोष का नाम निशान नहीं है सुष्टु प्रमाण है अगर वो सही प्रमाण को अपना तो ज्ञान होगा ही होगा उसके लिए पूर्व दिशा में मुख करना उत्तर करना पश्चिम करना ऐसा कोई नहीं है एक ही चाहिए सुष्टु प्रमाण तो घटो घटोयम इध विज्ञातुम नियम पुनोपेक्षित अयम घटा ये जानने के लिए सामने गड़ा है आंख का संबंध हो गया इसको जानने के कौन सा नियम कानून कितने दिन के व्रत उपवास करने पर घट ज्ञान होगा कोई उपवास की जरूरत नहीं वहां कोई व्रत धरने की जरूरत नहीं है एक ही चीज चाहिए आंख चाहिए सही आंख चाहिए बाधित नहीं सुष्टु प्रमाण उसके लिए आ गए उसको छोड़कर पदार्थ भी घट में आ, वो नियम अपेक्षित है कौन सा नियम चाहिए वहां उपवास करना अमुक करना तीर्थाटन करने के बाद घट होता होगा महीना भर का तीर्थाटन करना ऐसा पड़ेगा कुछ उसके लिए एक ही होगा चक्षु सही होनी चाहिए घट का सुष्टु प्रमाण चाहिए तो यहां जो आत्मा के बारे में जो बदलाने वाला प्रमाण है वेद है वो शब्द प्रमाण में आता है उपनिषद तत्व मशीन इससे बड़ा सुष्टु प्रमाण कोई मिलने वाला नहीं है अपरुषे है वो किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है तो इस प्रमाण को छोड़ करके बाकी कौन ये तीर्थ आज आदि आत्मा ज्ञान के लिए चाहिए कुछ चाहिए उसके लिए भी प्रमाण की जरूरत है सुष्टु प्रमाण ये जो तीर्थ तीर्थवृतार जितने भी करते हैं किया जाता है ये भी नहीं कि मैं करना नहीं करना भी पड़ेगा देह में आत्मबुद्धि है अंतकर्ण शुद्ध नहीं है ये सब अंतकर्ण शुद्धि के साधन हैं जब तक अंतकर्ण शुद्ध नहीं हुआ तब तक ये सब करना पड़ेगा अंतकर्ण शुद्ध होने पर इनकी कोई जरूरत नहीं आत्माकार वृत्ति में पहुंचा हो वहां कोई जरूरत ये बता रहा हूं अयमा प्रमाणे ना ना काल न शुद्धि देखो यह आत्मा स्वयं सिद्ध पदार्थ है इसको कोई शुद्धि करने की जरूरत नहीं है ना गंगा जल से स्नान कराने की जरूरत है आत्मा को ना तो जरूरत है यह स्वतः सिद्ध पदार्थ है नित्य सिद्ध है किंतु देखो देखने वाला चाहिए प्रमाण होने पर आत्मा स्ूरित होगा क्योंकि कोई भी वस्तु जानने के लिए प्रमाण चाहिए चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो हनुमान प्रमाण हो उपमान प्रमाण हो सब्द प्रमाण हो वस्तु पाने के साधन होते हैं वस्तु जानने के साधन प्रमाण होते हैं तो प्रमाण यदि आपके पास हो तो आत्मज्ञान जरूर होगा आत्मा मिलेगा क्यों आत्मा कोई बनना तो है नहीं आत्मा नित्य सिद्ध है पहले से सिद्ध है प्रमाण हो मिलेगा जैसे अधेरे में पड़ा हुआ घट है वो सिद्ध वस्तु है या साध्य वस्तु है बनाया जाएगा उसको या पहले से है वो अंधेरे में जो घट है वो साध्य है कि सिद्ध है सिद्ध बस्तु पहले से मिल नहीं रहा उसके लिए एक ही जरूरत होगा कि प्रकाश प्रकाश और बस्ती मिल जाए तो यहां पर आत्मा मिल जाएगा प्रमाण आत्मा नित्य सिद्ध कोई आत्मा बनना तो है नहीं आगे पैदा होना तो है नहीं इसमें पहले से सिद्ध है ये नित्य सिद्ध पदार्थ है ये आत्मा प्रमाण सतिभाषक है प्रमाण होने पर मिल जाएगा आपको नहीं हाँ बद्रीनाथ में आत्मा मिलेगा उस देश में जाना पड़ेगा ऐसा नहीं क्या रामेश्वर में आत्मा मिलेगा जाना नहीं पड़ेगा न देशम ना पिवा कालम किसी देश की अपेक्षा नहीं रखता आत्मा वो एक ही अपेक्षा रखता आत्मा किसका प्रमाण की अगर प्रमाण है तो आत्मा ज्ञान होगा प्रमाण तो इसकी अपेक्षा रखने वाला है न देशम ना किसी देश की अपेक्षा नहीं रखता आत्मा यहां नहीं मिला वहां मिल जाएगा नहीं ऐसा देश की अपेक्षा आज नहीं मिला तो किसी अन्य दिन में मिलेगा ऐसा काल की अपेक्षा भी नहीं किसी भी काल में आत्मा मिल सकता है प्रमाण अपने पास रख लो सब तो मसी आदि में विश्वास करो इन बातों में न शुद्धिम बाकी अपेक्षा है शुद्धि की भी अपेक्षा नहीं आज आत्मा अशुद्ध है इसलिए नहीं मिल रहा है गंगा स्नान कराएंगे ये कराएंगे पंचगत के इसको अमुख करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा तो मैं जायजा भी नहीं है किसी शुद्धि की तरह नित्य शुद्ध है क्या शुद्ध करना उसको किसी की अपेक्षा नहीं नियम कानून से रहित है ये कि ये प्रमाण की अपेक्षा सिद्ध वस्तु अपने प्राप्ति में किसकी रखता है प्रमाण की अपेक्षा रखता है जैसे घट है सामने प्रमाण ये भी हो तो वहां पर ज्ञान हो जाएगा उसका प्रमाण चक्षु प्रमाण वहां फिर किसी प्रकार आत्मा प्रमाण की अपेक्षा रखता है प्रमाण को छोड़ करके ये नियम कानून किसी की अपेक्षा नहीं रखता ऐसा प्राप्त है कहा